संक्षिप्त महाभारत कर्ण पर्व अर्जुन द्वारा अस्वस्थामा की पराजय कर्ण द्वारा भार्गवास्त्र का प्रयोग श्री कृष्ण और अर्जुन का युधिष्ठिर से मिलने के लिए छावनी पर जाना तथा युधिष्ठिर का उनसे कर्ण को मारे जाने का समाचार पूछना संजय कहते हैं महाराज इसी समय अस्वस्थामा रथियों की बहुत बड़ी सेना साथ लेकर जहाँ अर्जुन खड़े थे वहां ही सहसा आधम का उसे आते देख अर्जुन ने एक बार उसका बढ़ाव रोक दिया अश्वस्थामा झल्ला उठा वह बाणों की मार से श्रीकृष्ण और अर्जुन को आच्छादित करने लगा यदि अर्जुन ने हंसते हंसते दिव्यास्त्र का प्रयोग किया किंतु अस्वस्थामा ने उसका निवारण कर दिया उस समय अर्जुन ने अश्वस्थामा का वध करने के लिए जिस जिस अस्त्र का प्रहार किया उन सबको द्रोण कुमार ने काट डाला उसने अपने बाणों से दिशाओं तथा उपदिशाओं को ढक कर श्रीकृष्ण की दाहिनी बाँ में तीन बाण मारे तब अर्जुन ने उसके घोड़ों को घायल करके संग्राम में खून की नदी बहा दी उन्होंने अश्वस्थामा का धनुष काट डाला यह उसने अर्जुन पर वज्र के समान भयंकर परिघ का प्रहार किया किंतु अर्जुन ने उसे हस्ते हस्ते काट डाला अब अश्वस्थामा का क्रोध और बढ़ गया उसने अहद्रास्त्र का प्रयोग किया परंतु अर्जुन ने महेंद्रास्त्र से उसे शांत कर दिया साथ ही अश्वस्थामा को भी अपने बाणों से ढक दिया द्रोण कुमार ने अपने सहायकों से उन बाणों को काट गिराया और 100 बाणों से श्रीकृष्ण को तथा 300 से अर्जुन को बिंध डाला तब अर्जुन ने भी अश्वस्थामा के मर्म स्थानों में 100 बाण मारे और उसके सारथी को एक भल से मारकर रथ से नीचे गिरा दिया उस समय अश्वस्थामा ने स्वयं ही घोड़ों की भाग ढोर संभाली और श्रीकृष्ण तथा अर्जुन को बाणों से ढकना आरंभ किया उसके इस पराक्रम के सभी योद्धा प्रशंसा कर रहे थे इसी बीच में अर्जुन ने हस्ते हस्ते उसके घोड़ों की बागडोर को छुराप तुरंत काट डाला अब वे घोड़े बाणों की मार से अत्यंत पीड़ित होकर भाग चले उस समय पांडव विजय पाकर चारों ओर तीखे बाणों की वर्षा करते हुए आपकी सेना को खदेड़ने लगे उन्होंने कौरव सैनिकों को इतनी पीड़ा पहुंचाई कि वे आपके पुत्रों के रोकने पर भी न रुक सके तदंतर दुर्योधन ने बड़े स्नेह के साथ कर्ण से कहा महाभाव देखो पांडवों ने हमारी इस विशाल सेना को बड़ा कष्ट पहुंचाया है तुम्हारे रहते हुए यह भय के कारण भागी जा रही है यह जानकर जो उचित समझो करो पांडवों के खदेड़े हुए हमारे हजारों योद्धा अब तुम्हें ही सहायता के लिए पुकार रहे हैं दुर्योधन की बात सुनकर कर्ण ने हस्ते हस्ते अपने धनुष पर भार्गवास्त्र का संधान किया फिर तो उससे लाखों करोड़ों और अरबों भार प्रकट हुए जो अग्नि के समान प्रज्ज्वलित हो रहे थे उस भयंकर बाणों से समस्त पांडव सेना आच्छादित हो गई उस समय कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था उस युद्ध में भार्गवास्त्र की मार से हजारों हाथी घोड़े रथी और पैदल पैदलहीन होकर गिरने लगे पृथ्वी कांप उठी। पांडवों की संपूर्ण सेना व्याकुल हो गई कर्ण द्वारा मारे जाते हुए पांचाल और चेदेशी योद्धा भय के मारे भागने और चिल्लाने लगे साथ ही भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की पुकार करने लगे कर्ण के बाण से मारे जाते हुए संजयों का आरतना सुनकर कुंती नंदन अर्जुन ने भगवान वासुदेव से कहा महाबाहू श्री कृष्ण आप इस भार्गवास्थ के पराक्रम को तो देखिए युद्ध में किसी तरह भी इसका नाश नहीं किया जा सकता उधर कर्ण अपने घोड़ों को बढ़ाता हुआ बारंबार बेरी ओर देख रहा है इस समय उसके सामने से भाग जाना भी मैं ठीक नहीं समझता श्री कृष्ण ने कहा पार्थ कर्ण के राजा युधिष्ठिर को बहुत घायल कर दिया है इस समय उनसे मिलकर और धीरज देकर फिर कर्ण का वध करना यह कहकर जनार्दन युधिष्ठिर से मिलने के लिए आगे बढ़े उनका उद्देश्य यह था कि जब तक अर्जुन धर्मराज से मिलेंगे तब तक कर्ण युद्ध करते करते खूब थक जाएगा भगवान की आज्ञा के अनुसार अर्जुन अपने घायल हुए भाई को देखने के लिए रथ पर बैठे बैठे चल दिए चलते चलते उन्होंने अपनी सेना में सब दृष्टि डाली परंतु कहीं भी अपने बड़े भाई को नहीं देखा तब वे बड़े तेजी के साथ भीमसेन के पास पहुँच उनसे बोले राजा युधिष्ठिर कहाँ हैं भीम ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर यहाँ से छावनी पर चले गए कर्ण के बाणों से घायल होने के कारण उनके शरीर में बड़ी पीड़ा हो रही थी संभव है किसी तरह जीवित हों अर्जुन बोली यदि ऐसी बात है तो आप शीघ्र ही उनका समाचार लेने जाइए कर्ण के बाणों से अत्यंत घायल हो जाने के कारण अवश्य ही वे छावनी की ओर चले गए हैं उनकी क्या हाल है यह जानने के लिए आप शीघ्र चले जाइए मैं यहाँ खड़ा हो शत्रुओं को रोके रहूँगा भीम ने कहा अर्जुन यदि मैं चला जाऊंगा तो शत्रु पक्ष के वीर यही कहेंगे कि भीमसेन डर गए इसलिए तुम ही जाकर महाराज की खबर लो अर्जुन बोले मेरे शत्रु संसप्तक सामने खड़े हैं आज इन्हें मारे बिना मैं भी यहाँ से नहीं जा सकता भीम ने कहा धनंजय मैं अपने पराक्रम से संसप्तकों का सामना करूंगा तुम निश्चिंत होकर जाओ भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा ऋषिकेश अब मैं राजा युधिष्ठ का दर्शन करना चाहता हूँ आप शीघ्र ही घोड़े हाँ किए तब भगवान गरुण के समान तेज चलने वाले घोड़ों को हाँक कर बहुत शीघ्र राजा युधिष्ठिर के पास पहुंच गए फिर दोनों ने रथ से उतरकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें सकुशल देख वे बड़े प्रसन्न हुए तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण और अर्जुन का अभिनंदन किया उस समय धर्मराज ने यह समझ लिया कि कर्ण मारा गया इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे हर्ष गदगद से बोले देवकी नंदन तुम्हारा स्वागत है धनंजय तुम्हारा भी स्वागत है इस समय तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है क्योंकि तुम लोगों ने स्वयं सकुशल रहकर महारथी कर्ण को मार डाला है वह सब प्रकार की शस्त्र विद्या में निपुण तथा कौरवों का अगवा था परशुराम जी ने विद्या सिखाकर उसे महान शक्तिशाली बना दिया था युद्ध में उस पर विजय पाना कठिन था वह विश्वविख्यात महारथी और संसार का सर्वश्रेष्ठ वीर था दुर्योधन का ही साधन करता और हम लोगों को दुख देने के लिए ही तैयार रहता था हमारे मित्रों के लिए तो वह काल के समान था ऐसे महाबली कर्ण को तुम दोनों ने युद्ध में मार डाला यह बड़े आनंद की बात हुई भैया श्री कृष्ण और अर्जुन आज कर्ण ने मेरे साथ भयंकर युद्ध किया था उसने मेरे दोनों चक्र रक्षकों तथा सारथी को मार डाला घोड़ों को हम पठाया और मेरे पक्ष के बहुत से योद्धाओं को जीत मुझे भी परास्त कर दिया इतना ही नहीं उसने मेरा अपमान अपमान करके मुझे बहुत से वचन भी सुनाए। अधिक क्या कहूं? इस समय जो मैं जीवित यह भीमसेन का प्रभाव है। मुझसे तो वह सहा नहीं जाता कर्ण ने मुझे इतना घायल और अपमानित कर दिया तो अब मेरे जीने से क्या लाभ अब मैं राज्य लेकर भी क्या करूंगा पहले कभी भीष्म और कृपाचार्य से भी मुझे जो अपमान नहीं मिला वह आज सूत पुत्र से प्राप्त हुआ है इसलिए अर्जुन मैं तुमसे पूछता हूँ कि किस प्रकार सकुशल रहकर तुमने कर्ण का वध किया है यह सब समाचार मुझे सुनाओ वीरवर कर्ण के भानों से जब मैं बहुत घायल हो गया तो उसका वध करने के लिए मैंने तुम्हारा ही स्मरण किया था इस समय कर्ण का वध करके तुमने मेरे उस स्मरण को सफल बना दिया न बताओ तो सूदपुत्र को तुमने किस तरह मारा